गीता तत्वचिंतन योग की परिभाषा शुभ तथा तो अशुभ कर्म दोनों बंधन कारक कर्म के दो प्रकार हैं सुकृत यानी शुभ कर्म और दुष्कृत यानी अशुभ कर्म शुभ कर्म का फल पुण्य होता है तथा तो अशुभ कर्म का फल पाप समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाला योगी पुरुष सुकृत और दुष्कृत दोनों को छोड़ देता है यहाँ पर सुकृत और दुष्कृत छोड़ने का तात्पर्य कर्म छोड़ देने में नहीं है किंतु उनका फल छोड़ देने में है अभी तक जो प्रसंग चल रहा है उसमें कहीं पर कर्म छोड़ने की बात नहीं आई है सब जगह फल के त्याग की ही बात कही गई है तो यहाँ भी सुकृत और दुष्कृत के फलों का त्याग ही अपेक्षित है यह तो मानी हुई बात है कि जिन्हें हम अशुभ शास्त्रनिंदित या समाज निंदित कर्म कहते हैं वे त्याज्य हैं ही पर यहाँ दुष्कृत शब्द का प्रयोग इस प्रकार के अशुभ कर्मों के लिए नहीं हुआ है यहाँ उसका तात्पर्य उस अशुभ या पाप से है जो कर्तव्य कर्म के पालन में अनायास उत्पन्न हुआ करता है जैसे हत्या तो निंदनीय कर्म है उसका सर्वथा त्याग करना चाहिए पर युद्ध में सैनिक जब शत्रु की हत्या करता है तब वह कर्म त्याज नहीं प्रशंसनीय होता है तथापि वध की क्रिया द्वारा सैनिक ने शत्रु को जो पीड़ा पहुँचाई उसका हिंसारूप पाप तो सैनिक को लगेगा ही यहाँ दुष्कृत का तात्पर्य ऐसे ही पाप से है फिर सैनिक जो युद्ध रूप से करता है अपने देश की सेवा करता है उसका पुण्य रूप फल उसे प्राप्त होता है विविध के श्लोक में सुकृत का तात्पर्य ऐसे ही पुण्य से है यहाँ पर सुकृत और दुष्कृत दोनों को ही छोड़ देने का उपदेश दिया गया है दुष्कृत को छोड़ने की बात तो समझ में आती है पर सुकृत भी को छोड़ने का क्या तात्पर्य है भगवान कृष्ण का मंतव्य यह है कि जैसे पाप बंधन कारक है वैसे ही पुण्य भी पाप यदि लौह श्रृंखला है तो पुण्य स्वर्ण स्वर्ण की जंजीर है जो सुकृत के फल से आकर्षित होकर कर्म करते हैं वे भी कर्म में फंसते हैं और जो दुष्कृत के फल के डर से स्वभावगत कर्म छोड़ देते हैं वे भी कर्म में फंसते हैं श्री कृष्ण का मनोवैज्ञानिक तरीका प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूर्व में फल का लालच क्यों दिया क्यों कहा कि हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोग महिम मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और जितोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे यह सुकृत करने की प्रेरणा क्यों दी इसका उत्तर यह है कि प्रारंभ में मनुष्य कर्म का दर्शन नहीं समझ पाता उसकी समझ में आध्यात्म की ये गूढ़ बातें नहीं आती वे जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता है वैसे वैसे इसमें गूढ़ ज्ञान के धारण की क्षमता आती जाती है अर्जुन के संदर्भ में भी यही होता है जब वह दुष्कृत के डर से अपना स्वभावगत युद्ध कर्म छोड़ना चाहता है तो भगवान श्री कृष्ण सुकृत के पुण्य का लोभ दे उसे युद्ध में प्रवृत्त करते हैं और जब उन्होंने देखा कि अर्जुन का मानसिक स्तर अध्यात्मिक सुक्षताओं के ग्रहण में सक्षम हो गया है तब वे सुकृत का लोभ समेट लेते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि तू सुकृत की ओर मत देख केवल कर्तव्य कर्म की भावना से प्रेरित हो ईश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त समबुद्धि से युक्त हो अपने सहज कर्म से ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से युद्ध कर इससे सुकृत तेरे लिए बंधनकारक नहीं होगा यह बुद्ध युक्त होने के लिए कहा यह पिछले श्लोक में कहे गए बुद्धि योग का ही पर्याय है ऐसे समत्त बुद्धि से युक्त हो कर्म करने पर न तो उसका पुण्य फल मनुष्य को बांध पाता है और न ही उसका अनुसंगिक पाप फल हमने ऊपर एक सैनिक का उदाहरण दिया जैसे मैं एक सैनिक हूँ मेरा स्वधर्म स्वभावगत या सहज कर्म युद्ध है इस कर्म का जैसे शुभ फल स्वर्गादी प्राप्ति के रूप में मिलता है वैसे ही इसका आनुषंगिक फल हिंसा रूप अशुभ है प्रश्न उठ सकता है कि क्या इस हिंसा का पाप मुझे नहीं लगेगा लगेगा अवश्य पर मुझे अपने इस युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का जो शुभ फल मिलेगा वह इतना बड़ा होगा कि उसकी तुलना में उसका अशुभ फल नगण्य होगा फिर भी यदि मैं इस पाप से अपनी रक्षा करना चाहता हूँ तो प्रायश्चित इसका श्रेष्ठ साधन है भगवान कहते हैं कि ए जीव मैं तुझे इससे भी उत्तम साधन बतलाता हूँ जिसके द्वारा तू पाप के बंधन से तो मुक्त हो ही जाएगा साथ ही तू उस कर्म से उत्पन्न होने वाले पुण्य के बंधन से भी छूट जाएगा वह उपाय है बुद्धि योग यानि भगवत समर्पित बुद्धि से कर्म करना